भजन के लिए चाहिए पहले श्रद्धा जोर करके विचार करके किसी के आदेश अनुसार भजन में प्रवृत्त होना ये वो भजन टिकी गाने टिकता नहीं है भजन पहले चाहिए दृढ़ श्रद्धा श्रद्धा किसे कहते हैं कहते अन्न अभिलाषित शुनतम कृष्णमुखी वृत्ति विशेषक दूसरा कोई इच्छा ही नहीं अभिलाष नहीं जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति मन के जो आशक्ति लगाव ये नहीं होना चाहिए और भगवान में एक दृढ़ अंतकरण की एक लगाव जो अटूट जो किसी भी अवस्था में वो टूटता नहीं नष्ट होने का कोई संभावना नहीं ऐसे जो भगवान के प्रति हृदय की जो लागव इसको कहते हैं श्रद्धा पहले श्रद्धा ही हमारा कितना दुर्बल है श्रद्धा में ही हमारी कमी है तो भजन वो बिल्डिंग बनेगा कैसे कितना बड़ा बिल्डिंग ये जो प्रेम राज्य प्रेम राज्य की बिल्डिंग कितना बड़ा है श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थनिवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम ये प्रेम के ऊपर भी है स्नेहो मान प्रणय राग अनुराग भाप महाभाप सोला मंजिल का बिल्डिंग बनेगा सोला मंजिल वाला बिल्डिंग है कैसे मंजिल तो उसका फाउंडेशन कितना होना चाहिए हमारा यदि श्रद्धा दृढ़ नहीं होता है तो आगे चल के वो भजन टिकता नहीं है थोड़ा सा घात प्रतिघात दंध संघात कोई विपत्ति आपत्ति विपत्ति प्रतिकूल परिस्थिति आने से फिर हमारा श्रद्धा टूट जाती है फिर हम पीछे मुड़ के फिर चले जाते हैं भाई ये आगे चलना संभव नहीं भजन भजन हमारे लिए नहीं ये तो यहाँ भी ये संभव नहीं है फिर देखेंगे फिर कभी प्रभु की कृपा होगी तो आगे फिर जन्म लेके फिर देखेंगे ऐसा हो जाती है लेकिन जब दृढ़ श्रद्धा होती है श्रद्धा का दृढ़ है तो साधक किसी भी अवस्था में पीछे हटता नहीं किसी परिस्थिति में हटता नहीं हटने के लिए तैयार नहीं चाहे कुछ भी हो जाए कितना विपत्ति आ जाए कितना बाधा आ जाए कोई भी परिस्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं वो भजन जगत में आगे बाढ़ने के लिए तो तीन वस्तु तीन चाहिए प्रधान संकल्पों पहले तो संकल्प हम हटेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में प्रतिज्ञा कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए हम हटेंगे नहीं हम आगे चलेंगे चलना ही है हमको कष्ट होगा दुखी हो जाएंगे शायद कितना शुभ आ पड़ेगा हम बहाने के लिए तैयार है लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं बाधा आएगी हमारा संस्कार नहीं हमारा परिस्थिति नहीं ए, कुछ भी कह लो लेकिन कुछ भी हो एक है कुछ भी हो आखिर मृत्यु तो है ना बस उससे ज्यादा क्या होगा हमारा सांस्कार नहीं हमारा भजन हो नहीं पा रहा हमारा भजन नहीं भक्ति नहीं व पीछे और हमको खींचता है मन को कभी कभी पीछे खींच करके ले जाने के लिए मुड़ के बार बार पीछे देखते हैं आ, आगे अंधकार देखते हैं तो कभी कभी भ्रह्मश पीछे मुड़ के देखते हैं आ, एक आदत बन गया है पीछे मुड़ के देखना लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं किसी भी अवस्था में मृत्यु तो है ना तो ठीक है हमने तो मरना तो है ही है तो इस बार हम कुछ हो ना हो हम राधारने के लिए मरेंगे बस ये संकल्प करो बस हमारा भजन होता नहीं है मत होने दो हम हटेंगे नहीं एक प्रतिज्ञा दूसरा प्रतिज्ञा हम टूटेंगे नहीं मन टूट जाता है कभी कभी कोई विपत्ति बाधा प्रियजन वियोग कोई भी विपत्ति उसमें हम टूट जाते हैं हाय हाय हम तो गया जैसे एकदम टूट जाते हैं भीतर से जैसे टूट जाते हैं ऐसे होता है ना नहीं हम टूटेंगे नहीं प्रतिज्ञा करो हम टूटेंगे नहीं डटे रहेंगे तीन नंबर है कितना प्रलोभन है कितना भौतिक सुख समृद्धि कुछ भी आकर के हमारे मन को आकर्षित करने की को कोशिश कर सकता है करेगा हमारा स्वभाव है पीछे मुड़ के देखना अच्छा लगना ये कोई दोष नहीं है यह अनादिकाल का स्वभाव है संस्कार है लेकिन हम भूलेंगे नहीं हाँ, तो जाकर के गाड़ी आगे चलेगी गाड़ी को रुकना नहीं है किसी भी परिस्थिति में हम हटेंगे नहीं हम तो टूटेंगे नहीं हम भूलेंगे नहीं तो निष्ठा फिर अंकार नहीं बोलते है हाँ? निष्ठा करे तो ऐसा प्रतिज्ञा करे तो अहंकार नहीं बोलते प्रतिज्ञा नहीं, नहीं मन की एक मन तो हमारा है ना कुछ ना कुछ तो वो सब संकल्प करता ही रहता है जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं तब तक जाकर के मन जब तक है तो संकल्प विकल्प रहेगा जी संकल्प विकल्प से आगे बढ़ना कदा भी संभव नहीं है ये मन निश्चल हो जाता है जब भगवत प्रेम के किंचित करके वो जब निश्चल हो जाता है तभी तो जाके संकल्प विकल्प रही तो भौतिक विषय संकल्प विकल्प रोहित होता है नहीं तो संकल्प विकल्प रोहित होना संभव नहीं है ये भगवान के लिए इस तरह से मानसिकता हमारी ये मानसिकता हम ये नहीं कह रहे हम कुछ कर लेंगे ये मानसिकता इसको छोड़ना नहीं चाहिए ये श्रद्धा ये श्रद्धा दुर्बल होने से भजन जीवन आगे चल के उसका भजन ज़्यादा दूर उसकी गाड़ी चलना संभव नहीं है क्योंकि ये भजन राज्य इतना दुर्बार है इतना दुष्पार है इतना कठिन माने ये जो माया मोह ममता आदि जो है ना ये सबसे खतरनाक है कह मन को अनुरंजित करके कौन रंग लगा करके कहाँ तक खीस के किधा ले जाएगा कोई गारंटी नहीं है ना तो श्रद्धा अटूट होना बहुत जरूरी है श्रद्धा है। श्रद्धा के ऊपर तुम्हारे भजन जीवन ये फाउंडेशन बनेगा और ये कैसे होगा ना साधु संघ पहले साधु संग साधु संघ में रहना चाहिए सत्संग में रहना चाहिए बिधु सत्संग ना हो रही कथा तेहु बिना मोह ना भाग मोह गए बिना राम पद ना हो नो अनुराग साधु संघ में रहना चाहिए सदसंग में रहना चाहिए विषय बहिर्मुख लोगों से दूर रहने का कोशिश करना चाहिए हम भजन करते हैं भजन करने का कोशिश करते हैं लेकिन बहिर्मुख लोगों का संग विषयी लोगों का संग इससे हम दूर नहीं रहते ज़्यादा उनके संग में रहने से कि भजन करते हुए भी मन की वो स्थिति आना संभव नहीं है मन विवश होकर कब संसार की ओर उनको खींच के ले जाएगा है ना तब जाके भजन क्रिया शुरू होती है भजन क्रिया तब होगा श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया भजन क्रिया जब शुरू होती है तब अनर्थ शुरू हो जाता है अनर्थ के साधक को आगे बढ़ने नहीं देते हैं माया है ना माया देखते ही तो आगे निकल गया तो माया तक तत् माया देखते अरे इतना दिन हमारी गोदी में खेला है ये हमको छोड़कर कुछ जानता ही नहीं था Uh, हर स्थिति में हमारी गोदी में खेलना हमसे ही मांगना ये चाहिए वो चाहिए आज ही कुछ चाहता नहीं है, है? हमसे दूर होना चाहता है तो माया कहती है ठीक है मैं देखती हूँ तो माया नाना प्रकार छला कला नाना प्रकार देखते हैं साधक का दुर्बलता कहाँ है साधक का वीकनेस कहाँ है माया जानती है ना वो जानते हैं हमारी दुर्बलता कहाँ वहीं पर जा करके वो घर बनाएंगे वहीं द्वार पर जा करके वो घर बना के बैठ जाएंगे उसका दुर्बलता कहाँ है कामिनी कंचन दान जन मान प्रतिष्ठा विषय वैभव ये सब माया है देखते हैं उसका कहाँ दुर्बलता है वो दुर्बल पॉइंट से वो घुस जाएगा के लिए कोशिश करेंगे ऐसा है ना तो अनर्थ शुरू हो जाता है अनर्थ है।, है चार प्रकार सुकृति जात अनुष्कृति जात अन हैं पहले दुष्कृति जात अनर्थ है पूर्व जन्म में हमने बहुत दुष्कृति कुकर में किया है उसके फलस्वरूप इस जन्म में आदि व्याधि उपाधि दुग्ध दन दरिद्री नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति ये पूर्व जन्म के प्रतिकूल हमारे जो दुष्कर्म किए हैं उसके फल फलस्वरूप बाधा रूप में हमारे सामने आती है हमको आगे बढ़ने नहीं देता ए, ए, ए, ए, है दुष्कृति जात अन फिर सुकृति जात अन पूर्व जन्म में हमने बहुत तो, दान पुण्य बहुत किए हैं तो करने से क्या होता है उसका फल तो तुमको उस समय तुम तो भोग नहीं पाया तुम तो मर गए तुम्हारा बहुत सारे फल इकट्ठा हो गया तुमने दान पूर्ण किया है फल तो तुमको लेना पड़ेगा इस जन्म मत लो अगला जन्म में तुमको लेना पड़ेगा ऐसा hmm. लेना पड़ेगा तुमको सब भोगते ही एक जन्म में भोगना तो संभव नहीं है ना तो कुछ डिव रह जाता है तो मरने के बाद जो जन्म लेता है वो डिव आके उसके सामने हाजिर हो जाता है कुकर किया है ज्यादा तो अनर्थ आदि व्याधि उपाधि आकर उसको भजन करने नहीं देता है तुम्हारा कर्म बल hmm. ना कोई काऊ के सुख दुख दाता निजी कर्म सफल भूग रहा तुम्हारे कृतकर्म ही के कारण ही सुख दुख अनु जो भी आता है ये तुम्हारे कमाई किया हुआ कोई किसी को दुख नहीं देता है ये सब हमारे कृतकर्म ही कारण है है ना ये जानकर के तुम किसी को दोष मत दो तो, तो, तो नौ no स्टेज श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति बढ़ा प्रेम प्रेम अवस्था में जब पहुँचेगा जब पूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी तभी प्रेम प्राप्त होगा या उससे पहले भी प्रेम की नहीं गा पहले प्रेम प्राप्ति होती है फिर अनर्थ निवृत्ति होती है ना पहले अनर्थ निवृत्ति है फिर पैसे प्रेम प्राप्ति होती है वास्तव में ऐसा नहीं है ये एक ही सरल रेखा पर है इसका निवृत्ति होता जाता है और प्रेम का प्रकाश होता जाता है ऐसा है ऐसे चलता है है ऐसा होता है। ये निवृत्ति दुष्कृति जाता अनर्थ हो इसका तो निवृत्ति पहले होता है फिर जाके सुकृति जाता अनर्थ हो यह बड़ो खतरनाक है सुकृति जातो अनर्थ जो है वो उसका लक्षण क्या है मान पूजा प्रतिष्ठा धन जन ये सब को माया मोह ममता अरे ये क्या क्या नहीं कि रंग लगा कि उसको ज़्यादा साधों को ज़्यादा मोहित करने में समर्थ है इतना प्रतिष्ठा मिलेगा इतना धन संपत्ति आ जाएगा कितना चाहिए, इतना चाहिए? इतना उसमें भूल जाता है पहले तो सादा त्यागी रहता है हम बहुत त्यागी हैं कुछ नहीं लेंगे छुएंगे नहीं फिर माया देते हैं दो चार नहीं हम पैसा लेते नहीं फिर अच्छा लो दो चार लाख रुपया नहीं हम पैसा छूते नहीं अच्छा चलो फिर पचास लाख रुपया माया देते हैं नहीं हम पैसा से हम कुछ नहीं ऐसे संबंध नहीं फिर करोड़ दो करोड़ रह जाता है तो सोचता है भाई ये पैसा से तो कुछ सेवा हो सकता है बस सेवा भावना लेकर के तो उसके भीतर से माया घुस जाता छोड़ेगा नहीं कहाँ तक तुम निष्प्रिय रहोगे मन होगा शाले इतना पैसा ये पैसा से बहुत अच्छा काम हो सकता है एक सुंदर एक मंदिर बन सकता है तो चलो उसे स्वीकार कर लो ये है सुकृति जात अन मान पूजा प्रतिष्ठा दान जन वित्त ये सब सुख समृद्धि ये सब सुखकृति जात अन दुष्कृति सु, जात, जात अनर्थ तो उतना हानिकारक नहीं है सुकृति जात अन तो इतना हानिकारक है साधक को सबसे खतरनाक क्या है ये साधक को भूला देता है इतना सुंदर मीठा जहर ऊपर में मीठा भीतर में जहर खाओ तो मीठा लगेगा लेकिन भीतर में जहर है बड़ा हुआ है जहर कोई कहते हैं बाबा का बहुत भजन का प्रताप देखो कितना सा वैभव ये वैभव नहीं ये साधक को गिराने के लिए आता है मोहित करने के लिए आता है भुलाने के लिए आता है ऐसे है ना तो यह शुक्र की जातानर्थ फिर है अपराध जातानर्थ अपराध जा अनर्थ जा तो बहुत खतरनाक है कोई संत चरण में अपराध गुरु चरण में अपराध महत्पुरुष के चरण में अपराध ऐसा अपराध होता है तो भजन जीवन चौपट कर देता है बहुत खतरनाक और खतरनाक है फिर और है भक्तित्व अपराध अनर्थ भक्तित्व अनर्थ भक्तित्व अनर्थ कैसे हैं साधो भजन करना शुरू कर देता है उनका नाम हो जाता है प्रचार हो जाता है सब लोग आ के बाबा हमको कृपा करो बाबा हमको दया करो हमको दीक्षा दो और बाबा भी देखें चलो इसका कल्याण होगा चलो दीक्षा देते हैं दे धीरे धीरे धीरे पहले तो अपना स्त्री पुत्र परिवार में फंस जाते थे अभी वो छोड़ करके अब तो चेला चीटी में फाट जाते हैं वो भी बंधन है धीरे तो धीरे वो भी फाट जाते हैं इस तरह से तो साधु को मोहित करता है तो उसका भीतर में दिखता है कुछ भजन का कुछ प्रताप प्रभाव दिखता है तो जाकर लोग पीछे पड़ जाते हैं उनके इनसे ही दीक्षा लोग हजार हजार लोग आते हैं हम हमको कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो भजन करने देते नहीं हैं चेला बनाते हैं चेला चिट्ठी हो जाता है चेला चिट्ठी आ कर के फिर जाके पीछे पड़ जाते हैं बाबा ये दुख ये दुख ऐसे तैसे सुबह शाम भजन क्या करेंगे वो तो चेला चिट्ठी के दुख वे सब दरिद्री ये सब देखते देखते उनके समाधान करते करते ना भजन जीवन इस तरह से समाप्त तो हो जाता है है ना? तो ये सारे अनर्थ है सुकृति जाता अनर्थ दुष्कृति जाता अनर्थ अपराधत्त अनर्थ बहुत अनर्थ फिर अनर्थ पार करने का बात तब होता है रुचि ऐसे है वजन जीवन भक्तत्व अनर्थ और सुकृतिजात अनर्थ और अपराध अनर्थ इनसे तो विवेक के द्वारा भी बचा जा सकता है विवेक अगर देखो होगा तो, जो सुकृति जातो अनर्थ जो है सुकृति सुकृति जात अन है मान मान पूजा प्रतिष्ठा रुपया पैसा सेठ शेट, सेठनी ये सब वैभव और वैभव में साधक ज्यादातर बड़े बड़े भजनानंद भी फंस जाता है उ, उस मन में अच्छा भावना रहती है जो ये रुपया दे रहे है तो कल्याण हो सकता है बहुत मंगल हो सकता है बस उसी में जाके धीरे धीरे फट जाता है तो चाहता है मंगल लेकिन मंगल धीरे धीरे चित्त कचित्वाभिमान रहने के कारण वो धीरे धीरे फट जाता है हम बताए ना एक तो कहानी एक वृंदावन में कालिया में एक बाबा रहते थे जगदीश बाबा बहुत ऊँची महात्मा उनके पास बड़े बड़े शेठ आते थे, थे लेकिन निष्प्रिय निर्ता ले तो पैसा नहीं लेते थे बड़े आनंद से भजन करते थे एक बार उनके मन में आया कि देखो यहाँ कालिया दह जो है जहाँ कृष्ण कालिया नाग को जहाँ दमन किया ना वो जगह जो ये जगह को हम अगर एक बना दें दह बना करके चारों ओर सुंदर करके पत्थर से मोड़ दें तो एक तीर्थस्थली भविष्य में सब कोई जानेंगे ये है नहीं तो ये तो लुप्त तो हो जाएगा ऐसे सोच करके मन में सोचे हमारे पास तो बहुत भक्त तो आते हैं तो हम ये कालियादह उसका निर्माण करेंगे ऐसा सोच करके प्रातः काल बड़े बड़े भक्त तो आते हैं पैसा वाला आते हैं बाबा का सेवा करेंगे बाबा सेवा लेते नहीं तो सब भक्त चाहते हैं जब बाबा एक बार इच्छा कोई भी इच्छा प्रकाश करने से ही हम तो सेवा करने के लिए तैयार हैं तो बाबा एक दिन कहते हैं देखो तुम तो सेवा करने के लिए कह रहे थे जो बाबा क्या सेवा करें तो सुनो हमारे मन में ऐसे इच्छा हुई कि यहाँ कालिया दह बनाएंगे ये एक इतिहास में रह जाएगा जो कालिया दह ये जगह कालिया दह था यहाँ भगवान कालिया नाग के यहाँ किए हैं तो इसको हम निर्माण करने के लिए हम इच्छा करते हैं तुम क्या कहते हो हाँ बाबा बहुत अच्छा ठीक है जितना पत्थर लगेगा हम देंगे और एक भक्त कहते हैं हम जितना सीमेंट लगेगा हम सीमेंट देंगे और भक्त है बाबा जितना बजरी चाहिए वो बजरी हम देंगे कोई भक्त है बाबा हम इतना लाख रुपया हम तो खर्च करेंगे जितना चाहिए कोई वक्त कहते बाबा जितना लेबार लेबर खर्चा हम देंगे है बाबा तो ये तो काम तो बन गया है तब तो, तो बहुत जल्दी काम शुरू कर दें तो शाम के वक्त आप वही चिंता तो इसको यहाँ से इतना बड़ा बनाएंगे इतना इतना अच्छा तो पत्थर कहाँ से आएगा तो पत्थर तो राजस्थान से वहाँ से लाना पड़ेगा तो कौन लाएगा अच्छा उसको ठेका देना पड़ेगा अच्छा अच्छा वो सीमेंट चाहिए बढ़िया सीमें कहा? सीमेंट कहाँ सीमेंट वहाँ का सीमेंट अच्छा है तो वहाँ से सीमेंट लाना पड़ेगा बोझी लाना पड़ेगा अच्छा तो बनाने के लिए तो कितना दिन ये सब संकल्प विकल्प सीमेंट ईट पत्थर लेबर सीमेंट ईट पत्थर लेबर यही सारा रात यही चिंता की जो यहाँ से यहाँ बनाएंगे यहाँ से वो करेंगे यहाँ से मन में आनंद भी आ रहा है तो अब हमारा बन जाएगा मन के संकल्प है कालियाधा बनाएंगे सारी रात बीत गया सोया नहीं सुबह उठ करके सोचते हैं भाई हम सारी रात तो रोज लीला शरण करते हैं। आज हमने क्या चिंतन किया अरे आज तब ने सिर्फ ईट पत्थर सीमेंट पे हमारा मन लगा दिया अभी शुरू किया नहीं पहले ही ईट पत्थर में हमारा मन घुस गया शुरू होने से फिर क्या दशा होगी हमारी अरे हम तो बहुत भारी माया में फंस रहे हैं धिक्का रह गया मन में अभी अभी इसको त्यागना पड़ेगा हमने शुरू किया नहीं पहले हमारे रात्रि एक रजनी तो बीत गया इट पत्थर सीमेंट वाली में तो अगर शुरू होता है तो हमारी दशा क्या होगी ए, भजन, भजन है जीवनी, भजन फजन छूट जाएगा फिर हमको कहाँ गिरा देगा कोई ठिकाना खो दिया हमारा मानव जीवन ही भजन जीवन ही चौपाट हो जाएगा दुख दुखी होकर के छोड़ के चलेगा यह रहेंगे नहीं हम चले गए जंगल में बहुत की सबसे आए हैं सभी से अब निकट करने के लिए इंजीनियर इंजीनियर लाए हैं कहाँ से काम आपेंगे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इंजीनियर फिजी फीता फीता लेकर के भी सब आके हाजिर हो गए बाबा कहाँ बाबा है नहीं ढूंढते ढूंढते बाबा मिला नहीं और दुखी है बाबा गए कहाँ दो तीन दिन हो गया बाबा का कोई खबर नहीं बाबा कहाँ भाग गया अरे बाबा भाग गया तो हमारा कुंडा होगा कैसे काम कैसे बनेगा खबर लेते लेते खबर लिया जो एक जंगल में बाबा बैठे हुआ भजन करते गए सब भक्त लोग कैसे बाबा आप यहाँ बैठे हैं काम कैसे होगा अपने <laughs> इंजीनियर से काम शुरू होगा नहीं वो तो इंजीनियर इंजीनियर सब तो आ गया है आर्किटेक्ट सब आ गया है प्लान प्रोग्राम कर <laughs> खबरदार तो हमारे पास आया तो डांडा के मार्केटा <laughs> आप फिर कभी दोबारा हमारे सामने कालिया दाह की बात कहा कि हमको समझने में तुम तो डांडा मार्केट ठीक कर देंगे हम जाएंगे नहीं अरे बाबा हमसे क्या गलती हुई गलती नहीं हमारा भजन चौपाट कर दिया तुम लोग तो बाबा आप चलिए नहीं हम जाएंगे नहीं तुम लोग प्रतिज्ञा करो जो हमको कालिया दाह के बारे में और कोई बात नहीं करेगा हमसे, हमसे कोई बात नहीं करेगा अच्छा ठीक है, है बाबा दो मरण दो आप चलिए तो यह है मामला पहले संकल्प विकल्प होता है फिर धीरे धीरे उसमें कृतित्विमान तो जाता नहीं है फिर उसी में मन लग जाता है फिर धीरे धीरे धीरे धीरे भजन छूट जाता है नाना प्रकार ओनठा कर खेल लेता है बहुत दुष्परिणाम यहाँ ये सब हमको हाँ। जब प्रेम सरोवर बनाने के लिए भक्त तो आया पहले तो आया हमको तो 20,000 रुपया दे गया पहले बहुत दिन पहले पैतीस साल पहले, पहले। बाबा हेला बीस रुपया शुरू कर दो कृष्ण गोविंद साह हमने रुपये उठे के उनका गाड़ी में फेंक दिया वाले बोले इस चक्कर में हमको मत डालना ये सरोवर ठीक करना हमारा काम नहीं हमसे होगा नहीं उनका गाड़ी में वो पैसा जैसा लाता तो जानला से फेंक दिया कभी हमारे सामने ये सरोवर का नाम नहीं करना फिर आया और वहाँ के गांव भी उनको थोड़ा सा उसका दिया जा बाबा को बोलते काम कर दो करना पड़ेगा हम बोले भाई हमसे होगा नहीं तो कृष्ण गोविंद था कृष्ण गोविंद कहते हैं आप करना नहीं हम करेंगे आप भजन करो आपको कुछ करना नहीं इसको होने दो आप भजन ठीक है मैं तुम करो हम हमसे होगा नहीं नारायण बाबू भी था लेबर तो डूब भी मरा लेबर को पकड़ के काम के लिए है, काम करता नहीं तो पकड़ के एक दिन पीठ के ऊपर नारायण बाबा ना, काम करता नहीं काम करता नहीं <laughs> ना, ये नारायण बहुत गुस्सा आ गया ऐसे ऐसे दो चार सौ लेबर काम करता है ना तो ना, ना, ना, देखता है काम करता नहीं बुजा ऐसे, ऐसे गप सप मरता है पैसा ले जाता है तो बाबा वो यंग एज था और उमर गुस्सा आ गया एक ये बार तो भाई माता इसे के पीठ के वो बाबा ने हमको जानते हैं तो हम तो हम भी वही फट जाए उस चक्कर में तो बाबा हमको आदेश किया कि विनोद को बोलो वहां से चले जाए यहाँ से और रहना नहीं चाहिए वहाँ तो बाबा ने आदेश किया बाबा के आदेश के अनुसार हम कहाँ जाएंगे तो चलो हम बाबा ने आदेश कैसे बाबा वो हमको आदेश नहीं हमको किया है फाल्गुनी बाबा फाल बड़े गुरु भाई उनको आदेश किया विनोद को बोलो जब तक सरोवर नहीं बनता तब तक वो सरोवर छोड़ के चले जाए वहाँ से मतलब उस समय बाबा तो अंतर्दहन हो गए तो उस समय बड़ा गुरु भाई गुरु जी तो अंतर्धन हो गए आदेश किया हमारे बड़े गुरु भाई को विनोद जब तक होता है तब तक जाकर के ही वो जाते हैं जो बाबा ने ऐसा आदेश किया तुम जाने के लिए कह रहा है हम बोला हम कहा जाएंगे तो ठीक किया चलो जगन्नाथपुरी और नवोद्वीप जितना सब तीर्थ लीला स्थलिया उतना दिन दर्शन करेंगे बैठे बैठे उतना भ्रमण करेंगे तो चले गए अरे नारायण ये लोग सब जितना आपत्ति दोनों ये नीता बाबा और नारायण बाबा दोनों ही मान तो मन के इसको तो लेबर को पिटाई किया और ये तो इस तरह से तो कहने का मतलब है जब भी कुछ काम शुरू करो ना अच्छा काम हो तो उसमें कृतित्विमान आ ही जाता है जब कृतित्विमान आ जाता है तो उसमें भजन में बाधा आती है इसलिए साधक के लिए कोई शुभ कार्य मंगल कार्य भी जो परमार्थ लोग है जो भगवत भजन करना चाहिए उसके लिए ए मंगल कार्य भी नहीं करना चाहिए नहीं जो एकांत भजन करें है ना? तो इस तरह से साधक को तो मिश्रिय हो निर्प्त तो उदासीन नहीं होने से भजन जीवन में आगे चल के कुछ भक्ति प्राप्त करना भक्ति मार्ग में कुछ अनुभव प्राप्त करना संभव नहीं होता है चलना मुश्किल होता है उसके लिए आपके गुरुजी की जो जगह पड़ी हुई है प्रेम सरोवर उसमें राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए थे दादा गुरुजी। तो आपकी भी इच्छा हुई है कि यहाँ पर राधा रानी का ही मंत्र हमारी इच्छा हुई लेकिन हम तो निष्क्रिय हम तो जानते हैं हम, हम हम जानते हैं जो उसमें हम उस इच्छा करेंगे सक्रियता दिखाएंगे हम फंस जाएंगे इसीलिए पैंतीस साल हमने कोई शब्द उच्चारण नहीं किया कोई शब्द उच्चारण किया ही नहीं किसी बोला ही नहीं लेकिन ये लक्ष्मीनारायण चौधरी मंत्री ये लोग आकर के बाबा हम करेंगे आप बोलो अमल भाई करो तुम करो हमारे ऊपर मत छोड़ना हम हम इसमें कुछ नहीं करेंगे ये मामला है है इसीलिए अभी तक हम निष्क्रिय हैं अभी तुम आके तुम सक्रियता दिखा रहे हो हम देखें ना निष्क्रिय बैठे हैं पहले निष्क्रिय अभी भी निष्क्रिय आपकी आज्ञा के बिना तो हम नहीं हाँ आज्ञा करो ना तो अच्छा है न, होना चाहिए लेकिन हमसे होगा नहीं करना तो है ही है भाई वो तो होना चाहिए लेकिन हम जानते हैं जो जितना भी भजन करते हो छूट जाएगा